तत्व चिंतन इकतीसवां प्रवचन पाप से बचने का रसायन गीता अध्याय दो श्लोक अड़तीस उनतालीस सुख दुखे समय लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा स्व नई पापम अवापससी सुख और दुख लाभ और हानि जय और पराजय को समान समझते हुए युद्ध में प्रवृत्त हो जा इससे तुझे पाप छू ना सकेगा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पिछले सात श्लोकों में लौकिक तर्कों से समझाने का प्रयास किया उसके पहले तीसवें श्लोक तक उन्होंने आत्मा का तत्वज्ञान देते हुए अर्जुन के मोह को दूर करने की चेष्टा की अब इस श्लोक में वे उसे वह रसायन देते हैं जिससे वह युद्ध करता हुआ भी हिंसा से उत्पन्न होने वाले दोषों से अछूता रह सकेगा अर्जुन का द्वंद्व अर्जुन के मन में यह पाप की भावना बड़ी दृढ़ दृढ़ मूल हो गई है युद्ध में गुरुजनों और सगे संबंधियों के मारे जाने का विचार उसकी नीतिमत्ता को मथ रहा है इसीलिए वह युद्ध करने से खतरा रहा है परमार्थ की दृष्टि से भले ही सब आत्मा हो पर व्यवहार की दृष्टि से सभी जीव है आत्मदृष्टि से भले पाप का प्रश्न न उठता हो पर देह दृष्टि से धर्म अधर्म पुण्य पाप अवश्यभावी है और युद्ध तो आत्मदृष्टि से हो नहीं सकता उसके लिए देह दृष्टि अनिवार्य है आत्मदृष्टि भले ही हिंसा अहिंसा से परे है पर देह दृष्टि में ये दोनों साथ चलते हैं ऐसी दशा में युद्ध भले ही क्षत्रियों का धर्म हो पर उसमें होने वाली हिंसा का पाप कैसे दूर होगा वह तो लगकर ही रहेगा यही अर्जुन का द्वंद्व है इस द्वंद्द्व को दूर करने के लिए ही श्री कृष्ण का यह उपयुक्त उपदेश है इसमें आत्मदृष्टि की पारमार्शिकता तथा देशदृष्टि की व्यवहारिकता का सुंदर समन्वय है देशदृष्टि से तो युद्ध को धर्म मानकर कर्तव्य कर्म मानकर करना है पर आत्मदृष्टि से उस युद्ध से होने वाले फलों में सम दृष्टि रखना है इससे युद्ध के द्वारा होने वाला जो आनुषंगिक पाप है वह नहीं लग पाएगा आनुषंगिक उसे कहते हैं जो मुख्य के साथ अनिवार्य रूप से चला सकत, करता है जैसे हमने भोजन किया उसका मुख्य फल हुआ भूख का निवारण और आनुषंगिक फल हुआ जिहवा का स्वाद इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया का एक मुख्य फल होता है और उसके साथ जो अन्य फल प्राप्त होते हैं वे आनुषंगिक कहलाते हैं युद्ध का मुख्य फल है जय या पराजय उसका आनुषंगिक फल है हत्या का पाप अर्जुन को आनुषंगिक फल की भावना सताती है इसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण समदृष्टि का रसायन देते हैं हमारे कर्म या तो वासना से प्रेरित होते हैं या धर्म से पाप का डर हमें वासनात्मक कर्मों से होता है धर्म प्रेरित कर्मों से नहीं यदि अर्जुन इस इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है कि युद्ध जीतकर कर वह नाना प्रकार के भोगों का आनंद लेगा राज्य का भोग करेगा तब तो ऐसे युद्ध कर्म से हिंसा का पाप लग सकता था पर यदि वह धर्म बुद्धि से कर्तव्य कर्म मानकर युद्ध करेगा तो हिंसा का पाप उसका स्पर्श न कर सकेगा जो कर्म धर्म बुद्धि से किए जाते हैं वे शास्त्र एवं गुरु निर्दिष्ट होते हैं ऐसे कर्मों में व्यक्ति की वासना चरितार्थ नहीं होती अपितु तो शास्त्र एवं गुरु के आदेशों का पालन होता है अतः ऐसे कर्मों में जो आनुषंगिक दोष होते हैं वे व्यक्ति को छू नहीं पाते यह कर्मयोग का रहस्य है जिसका उत्थापन अगले श्लोक में किया गया है द्वंद्वों में शरीर मन और बुद्धि के तीनों स्तरों पर सम दृष्टि विविध्य श्लोक में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुःख में समान दृष्टि रखने की बात कही गई है यह मानो मन का उत्तरोत्तर संस्कार के है युद्ध का भौतिक पक्ष है जय या पराजय उसका फल है लाभ या हानि यह मानसिक पक्ष है और इस लाभ या हानि का भी फल है सुख या दुख वह बौद्धिक पक्ष है युद्ध में जय प्राप्त करने से राज्य का लाभ होगा फलस्वरूप सुख मिलेगा और पराजय मिलने पर राज्य खो बैठने रूप हानि होगी और फलतः दुख प्राप्त होगा तो भगवान कृष्ण शरीर मन और बुद्धि तीनों स्तरों पर समदृष्टि का उपदेश देते हैं जय और पराजय में समता का भाव शारीरिक स्तर पर साम्य की सृष्टि करेगा जय और पराजय से मिले लाभ और हानि में समता का भाव मानसिक स्तर पर समता पैदा करेगा और लाभ और हानि से उत्पन्न सुख और दुख में समदृष्टि का अभ्यास बौद्धिक स्तर पर समत्व की स्थापना करेगा